गीता तत्वचिंतन धृतराष्ट्र का पुत्र मोह जब धृतराष्ट्र सुनते हैं कि पांडवगण अपनी माता कुंती के साथ वाराणावत नगर के लाक्षागृह में जलकर मर गए तो अंदर ही अंदर वे बड़े प्रसन्न होते हैं पर ऊपर से अपने को बड़ा दुखी दर्शाते हुए आंसू बहाते हैं यह छल कपट धिताष्ट्र के चरित्र की विशेषता है जो अनुवंशिकता के रूप में उनके पुत्रों को प्राप्त दिखाई पड़ती है वास्तव में वाराणावत की योजना को धृतराष्ट्र का पोषण प्राप्त था दुर्योधन जब उनसे कहता है कि हस्तिनापुरवासी पांडवों के पक्ष में हैं और युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहते हैं तो धृतराष्ट्र चिंता और शोक से आतुर हो जाते हैं दुर्योधन कहता है सविश्रद्ध पांडुपुत्रान सहमात्रा प्रवासय वारणावत मध्यव यथा जानती तथा करूँ विनिद्र कर्णम घोरम हृदय शाल्य निवारपितम शोक पावक मुद्भूतम कर्म नाशय पिताजी आप पूर्ण निश्चिंत होकर पांडवों को उनकी माता के साथ वारनामत भेज दीजिए और ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे वे आज ही चले जाएँ मेरे हृदय में कांटा सा चुभ रहा है जो मुझे नींद नहीं लेने देता शोक की आज प्रज्वलित हो उठी है आप मेरे द्वारा प्रस्तावित इस कार्य को पूरा करके मेरे हृदय की शोकात्मिक को बुझा दीजिए धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र इस पर राजी हो जाते हैं और समय देखकर पांडवों से कहते हैं अधीतानी चास्त्राणी युष्मा कृष्ण अस्त्राणी चथा द्रोणाद गौतमाद विशेषतःमेव गात चिंतायामी समत रक्षणे व्यवहारेच राज्यस्य सतत हिते ममैते पुरषानि कथय पुनः रमणीयतम लोके नगर वारणावतम तेता यदि मन्यध्वत्सव वारणावते सगणा सान्वयास्वीध्व वा येभ्यनायकेभ्यश प्रक्षधध्व यथा देवाइव सुवचस कंचित कालम बृहृत्यवभूय परा मुद इदम वै हासनपुर सुखि पुनरेस्य था बेटों तुम लोगों ने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिए आचार्य द्रोण और कूप से कृप से अस्त्र शस्त्रों के भी विशेष रूप से शिक्षा प्राप्त कर ली प्रिय पांडवों ऐसी दशा में मैं एक बार सोच रहा हूँ सब ओर से राज्य की रक्षा राज्य की व्यवहारों की रक्षा तथा राज्य के निरंतर हित साधन में लगे रहने वाले मेरे ये मंत्री लोग प्रतिदिन बारंबार कहते हैं कि वाराणावत नगर संसार में सबसे अधिक सुंदर है पुत्रों यदि तुम लोग वाराणावत नगर में उत्सव देखने जाना चाहो तो अपने कुटुंबियों और सेवक वर्ग के साथ वहाँ जाकर देवताओं की भांति विहार करो ब्राह्मणों और गाय को विशेष रूप से रत्न एवं धन दो तथा अत्यंत तेजस्वी देवताओं के समान कुछ काल तक वहां इच्छा इच्छानुसार विहार करते हुए परम सुख प्राप्त करो तत्पश्चात पुनः सुख पूर्वक इस हस्तिनापुर नगर में ही चले आना धृतराष्ट्र की छल भरी बातें धृतराष्ट्र की छल भरी बातें पांडवगढ़ न समझ सके हो ऐसी बात नहीं थी युधिष्ठिर उसका रहस्य ताड़ गए थे पर अपने को असहाय जानकर उन्होंने धृतराष्ट्र का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया वैसम पायन महाभारत कथा सुनाते हुए जन्मेजय से कहते हैं धृतराष्ट्रस्य तम काम मनोबुद्धिष्ठिर आत्मनश्चासहाय तम तथेति प्रतिवाचतम्। हे जन्मेजय युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की उस इच्छा का रहस्य समझ गए परंतु अपने को असहाय जानकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली यही नहीं विदुर को भी इस बात का ज्ञान था कि लाक्षा गृह में पांडवों को दग्ध कर देने की योजना में धृतराष्ट्र का पूरा हाथ है जब भीष्म पितामह कुंती सहित पांचों पांडवों के जीवित जल जाने के समाचार से शोकाकुल हो गए तो विदुर ने रहस्योदघाटन करते हुए भीष्म से कहा धृतराष्ट्र से शकुनेराग्यो च बिना से हो गया था कि पांडवों को नष्ट कर दिया जाए विदुर आगे कहते हैं तदनंतर लाक्षागृह में जाने पर जब दुर्योधन की आज्ञा से पुत्रों सहित कुंती को जला देने की योजना बन गई तब मैंने एक भूमि खोदने वाले को बुलाकर भूगर्भ में गुफा सहित सुरंग खुदवाई और कुंती सहित पांडवों को घर में आग लगने से पहले ही निकाल लिया अतः आप अपने मन में शोक को स्थान न दीजिए और यही धृतराष्ट्र जो पांडवों को नष्ट कर देने पर तुले हुए हैं जब दूतों से लाक्षागृह में कुंती सहित पांडवों के जल मरने की खबर सुनते हैं तो विललाप सुदुखित अत्यंत दुखपूर्वक विलाप करने लगते हैं कैसा छल है धृतराष्ट्र के जीवन में पांडवों के प्रति उनके बनावटी प्रेम का आखिर भंडाफोड़ हो ही जाता है उनका यह भेदभाव मामका पांडवास्तव इन शब्दों में प्रकट हो जाता है फिर मनुष्य की स्वार्थांधता तो देखिए धृतराष्ट्र ने पांडवों को नष्ट कर देने में कोई कोर कसर नहीं रखी फिर भी जब भीष्म पितामह के आहत होने का समाचार सुनते हैं तो उनके मन के किसी अज्ञात कोने में युधिष्ठिर की धर्मप्रियता प्रियता की आड़ले एक विचार उठता है कुरुक्षेत्र तो धर्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है क्या युधिष्ठिर का धर्म भाव कुरुक्षेत्र में आकर न जगा होगा धर्म भाव के जागने से युधिष्ठिर कभी कौरवों का नाश नहीं करना चाहेगा क्योंकि आखिर वे सब उनके भाई ही तो हैं इसी कल्पना को दुर्बलता के इस क्षण में पोषित करते हुए महाराज धित्राष्ट संजय के संजय से वैसा प्रश्न करते हैं भीस्म के पतन से कौरवों के दुर्बल पर जाने का लक्षण स्पष्ट हो गया है धृतराष्ट्र के हृदय में घबराहट छा गई है जीवन भर पांडवों से अन्याय करते हुए वे अब उनसे अपने प्रति न्यायोचित व्यवहार की आशा रखते हैं तभी तो कुरुक्षेत्र को वे धर्म क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं